नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आपकी स्नेहल तो चलिए आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं कुछ खास मेहमानों के साथ तो आज हमारे बीच में इंडियन विस्टर एसोसिएशन की तरफ से बहुत दिलचस्प कलाकार आज हमारे बीच में आए हैं तो हम इन सभी कलाकारों का दिल से स्वागत करते हैं

हमारे बीच में मोहित जी हैं जो कि बेंगलुरु के रहने वाले हैं आईटी प्रोफेशन में काम करते हैं और एक विसलर भी हैं और साथ ही साथ डॉक्टर सैम्यूल जो कि एक फिजिशन है सीनियर सिटीजन केयरटेकर भी हैं और विस्लिंग का शौक रखते हैं और हमारे बीच में डॉक्टर नंदी जी भी आई हैं जिन्होंने पी इन बायोटेक्नोलॉजी में किया है और आई से विस्लिंग भी सीखा है

सोनी है नवकर चलते

है बेबी हम की जाने आपकी बेबी, आज है मौका पकड़ लेके तो तेरा नुकसान है बेबी, अरे मेरी क्लास में आजा सीख ले ले प्यार की में से लेके ले। बजा दे सीडी

और इसके साथ में डॉक्टर जी हैं, इनका भी बहुत बहुत स्वागत है दौश्कार। दौश्कार। के साथ और साथ में नंदिनी जी भी हैं, इनका भी बहुत बहुत दिल से स्वागत है चंद तालियों से

तो सबसे पहले मैं मोहित सर से जोड़ना चाहूंगा आप सभी को मोहित जी कैसे हैं आप नमस्कार रमेश जी और आपके श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार मैं बहुत बढ़िया और उम्मीद है कि आप भी सब कुशल मंगल होंगे जी जी जी जी हम बहुत अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए हैं और हमारे साथ सीमा जी फयाल जुड़े हुए हैं और सभी लोगों ने प्यार से मैसेज किया है मंजू श्रीवास्तव है और गौरी जी है इसके साथ

यशस्वी श्रीवास्तव है और इसके साथ में मृदुला वर्मा जी जुड़ गए हैं और

तो मैं 28 वर्ष का हूं और मैं बेंगलुरु में आईटी प्रोफेशन में काम करता हूं मेरे घर में मेरे माता पिता है और वो नोएडा में रहते हैं सीटी बजाने का जो सफर है वो मेरी पाँच साल की उम्र से शुरू हुआ और अपने आप ही बजाता था और उसकी एक अलग कहानी है आईडब्ल्यूए ज्वाइन करने की एक अपनी अलग कहानी है लॉकडाउन के वक्त मुझे लगा की हॉबीज परस्यू करना चाहिए

और आ, मेरी माँ ने मेरी पूरी फैमिली ने मुझे कहा था कि कोई अच्छा सान कर पाओगे और उन्होंने एक ऑडियो फॉर्व किया था मेरा रिकॉर्डेड ऑडियो और फिर उसके बाद एक फॉर्मल मैंने ऑडिशन भी दिया और आ, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे यहाँ सी टी वादकों से अच्छा अच्छा

चलिए मोहित बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने परिवार के बारे में बताने के लिए और माता श्री को बहुत बहुत शुभकामनाएं जिन्होंने आपको एक अच्छी जगह पे जोड़ा और अगर सुन रहे हैं तो उनको नमस्कार <laughs> जी तो एक अच्छा प्रेजेंटेशन जरूर दे आप अभी हमारे सभी मित्रों जी जी जरूर ये है उन्नीस की मूवी अंजाम का एक गाना गाने के बोल बड़े मुश्किल है क्यूँकी मेरा दिल खोया है जी जी जी सुनाइए

बहुत सुंदर मोहित जी, जी, जी. जी सच में दोस्तों हम गाने तो सुनते हैं लेकिन इस तरह के गाने बहुत कम सुनते हैं

तो मोहित जी का थैंक्स करेंगे कि आज वो हमारे बीच में आए और हमें और हमारे लिसनर्स को अपनी विस्लिंग से आनंदित किया लेकिन अभी और भी दिलचस्प मुलाकातें हमारे बीच में हैं दोस्तों तो चलिए उन सब से मुलाकात करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद

और आइए अब आगे बढ़ते हुए मैं एक और दोस्त से आपको जोड़ना चाहूंगा डॉक्टर सामिल जी से डॉक्टर सामिल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका कैसे हैं आप नमस्ते नमस्ते मैं मैं अच्छा जी और मैं कि आप भी अपने परिवार के बारे में थोड़ा सा बताइए हमें अच्छा लगेगा मैं बचपन से मेरे को मालूम नहीं था की मैं विजिल कर पाऊंगा मगर मैं आ, मेरा पापा जी को देख के सीख गया था मतलब वो सिटी बजाते थे

और मेरे पापा और मम्मी दोनों दोनों सिंगर्स थे मेरे सिस्टर भी सिंगर है uh, मगर मैं सिंगिंग uh, नहीं जानता था तो मैं थोड़ा इंट्रावर्ड था मैं थोड़ा इतना एक्सप्रेसिव नहीं था तो मैं समझा कि विजलिंग इज़ वन ऑफ द मीडियम वेयर मैं एक्सप्रेस कर सकूं, तो ऐसा शुरू हुआ और आई के जॉन ज्वाइनिंग के पहले मैं सिर्फ एक अमेच्योर uh, विजलर था मतलब मेरा लेवल uh, सिर्फ

टून को विजिल करने ही तक की सीमा थी मतलब मेरे को ये पता नहीं था कि लिरिक्स और वर्ड्स जी उनको भी हम फर्स्ट से विजिल कर सकें तो अच्छा लगेगा और मैं ये भी धीरे धीरे उनके जो सपोर्ट से मैं सीख गया कि मेरा कम्फर्ट लेवल से बाहर आके मैं कुछ ट्राई करूँ मैं समझता था कि मैं इधर कम्फर्टेबल हूँ तो मैं कोई अदर लैंग्वेज के या अदर भाषाओं के

मैं ट्राई नहीं किया कभी तो उन उनके सपोर्ट से मैं ट्राई करने लगा देन मेरे को लगा कि यह म्यूजिक में बैरियर नहीं है कोई भी भाषा की आ, गाना हम विजिल कर सकते हैं और विजलिंग एक इक, आ, सीटी बजाना एक लीड इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं है ताकि फ्लूट है या एनी अदर लीड इंस्ट्रूमेंट से कम नहीं है और

मेरे ख्याल से वो बहुत मुश्किल भी है क्योंकि ये ह्यूमन एलिमेंट ही है उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं होता तो ब्रीथिंग के माध्यम से और आईडब्ल्यू ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया फ्रॉम द स्क्रैच टू मैं जिधर अभी कड़ा हूं ये सब क्रेडिट बहुत लोगों को है पूरा टीम है जिसको आ, मिस्टर ऋग्वेद देश लीड करते हैं और हम्बली वो सब बिहाइंड द स्क्रीन रहते हैं क्रेडिट नहीं लेते बट

हम जो अच्छे विजलर आज बने हैं ऑल द्रेडिट मैं देना चाहता हूँ आई डब्लू को चलिए जी बहुत अच्छी बात आपने बताया अपने परिवार के बारे में और साथ ही साथ आई डब्ल्यू ए से जुड़ने के बाद आप प्रोफेशनली वर्डिंग के साथ विज़लिंग करना शुरू कर दिया पहले आप विजलिंग करते थे तो, तो नेचुरली हम लोग भी अगर कोई मुझे कहे कि विजलिंग करो तो मैं भी तू तो तू तो करूंगा लेकिन जो वर्डिंग के साथ विजलिंग करना ये एक आर्ट है और इसको आपने सीखा आई से

हाँ। बहुत ही अच्छी बात है खुशी की बात है और मैं चाहूंगा कि अभी एक प्रेजेंटेशन है गीत जो आपके दिल के करीब है उसे जरूर सुनाएंगे स्वागत मेरा पहला बारा गाना बारा। एक पॉपुलर तमिल मूवी से है यानी वो ये कादलक मर्याद मूवी से है और जिसने गाया है हरिहरन जी ने और संगीत दिया है इले जी ने क्या बात सुनाई मेरे को उम्मीद है की आपको सबको ये पसंद आएगी

डॉक्टर श्यामल बहुत अच्छा बहुत सुंदर आपने प्रेजेंटेशन दिया और परिकामनाएं मंगल अच्छा आपने डॉक्टर लिखा है तो कौन सी आ, कौन सी चीजें आप करते हैं मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं मैंने ग्रेजुएशन उस्मानिया मेडिकल कॉलेज हैदराबाद आंध्र प्रदेश स्टेट से किया है और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जीरोट्रिक मेडिसिन जो इंटरनल मेडिसिन के एक ब्रांच है

साठ साल uh, के उम्र के ऊपर जो बुजुर्ग होते हैं तो उनके स्पेशलाइज्ड मेडिसिन ब्रांच है च्चार। उसके च्चार। बाद मैंने पीएचडी किया है उसके बाद देन आई डन मास्टर्स इन कॉलेज ऑफ जनरल प्रैक्टिशनर्स इन फैमिली मेडिसिन तो मैं खतर में पिछले नौ साल से एक फिजिशियन काम कर रहा हूं खतर में बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया

चलिए डॉक्टर सोमिल जी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके और आपके लिए दो लाइनें जरूर कहना चाहूँगा ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है ना पूछ कि मेरी मंजिल कहाँ है अभी तो सफर का इरादा किया है न हारूंगा हौसला उम्र बर ये मैंने किसी से नहीं खुद से वादा किया है वेरी नू डॉ सोमिल जी

बहुत सुंदर डॉक्टर सम्योल जी आप डॉक्टर के साथ साथ एक अच्छे विस्लर भी हैं और सच में दोस्तों कहते हैं कि डॉक्टर की लाइफ बहुत बिजी रहती है लेकिन सच में एक काबिल तारीफ योग्य बात है कि इस बिज़ी लाइफ में भी समयोल जी ने अपने इस हुनर को भी सीखने का प्रयत्न किया और आज अपने इस हुनर को सुनाने के लिए हमारे बीच में आए तो हम सब आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

दो दिल मिलते हैं के दो दो चार मुझ पर तो दिखते हैं ऐसा ही होता है जब दो दिल मिलते हैं सर पे जमी नीचे सौरभ देव सौरभ देव जज शिव शंकर

जाए होने दोब देव सौरभ देव जय जय शिव शंकर

skip <laughs> it

आइए अब आगे बढ़ते हैं नंदिनी जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप नमस्ते मैं बहुत बढ़िया आप कैसे? बस हम अच्छे हैं और आपको देखकर और अच्छे हो गए कि भाई एक महिला भी आ गई सीटी सिजा <laughs> <laughs> तो क्यूँकी अक्सर पुरुषों को देखा जाता है सीटी बजाते हुए तो महिलाओं को पहली बार देखने का मौका मिला <laughs> सिटी बजाते हुए तो नंदिनी जी आप अपने परिवार के बारे में बताइए हमें तो मैं बहुत छोटे सबसे मैं

सिटी सिटी बोलते हैं इसको हम लोग बंगाली में इसको शोंगी इसको शीश बोलते हैं हैं जो भी मायने रखते मैं पहले से गाना गाती हूँ मेरा माँ भी गाते हैं तो इसलिए मेरा परिवार में ऐसे गाने का माहौल है अच्छा। तो इसीलिए मैं भी पर

ये जो सिटी बजाती हूँ उसको लेके मेरे घर में इतना नहीं मिला मुझे फिर अच्छा, अच्छा। अब मेरे बेटे ने कहा कि आई में ज्वाइन कीजिए तो आपको थोड़ा टाइम मिलेगा इसको और भी बढ़ाने के लिए तो जी। वैसे मैं आई ज्वाइन करके बहुत कुछ मिला मुझे पहले थोड़ा पहले ऐसे खुद में खुद

सिटी करती थी पर बाद में बहुत कुछ सीखे उनको ब्रीथ कंट्रोल कैसे किया जाता है लक्ष्मी जी जी, जी अपर्णा जी और आ, बहुत सारे जी, और पूरा आईडब्ल्यूए मेंबर्स जो है जी, तो वो लोग बहुत इनकरेज करते हैं अभी भी तो एनकरेज करने नंदिनी यू आर रॉकिंग लुकिंग सो गुड यू

जी आनंद जी परफॉर्मेंस करिए एक बहुत ही अच्छा गीत जो आपके दिल के करीब है उसे सुनाइए हमें जी ओके या। तो आज मेरा पहला गाना ओ मेरे दिल के किशोर कुमार का गाया है। मेरे साथी फिल्म से जी जी शुरू करते हैं

बहुत सुंदर नंदिनी जी बहुत सारे लोगों ने मैसेज करके आपको याद किया और बड़े प्यार से सभी ने कहा कि बहुत बहुत सुंदर सुंदर वेरी गुड थैंक यू धन्यवाद चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे सारे दोस्तों को एक राउंड कम्पलीट कि किया एक एक प्रेजेंटेशन का और थोड़ा इंट्रो पार्ट हमने पूरा किया बहुत सुंदर नंदिनी जी

आप भी काबिल तारीफ के योग्य ही है सच में हम मेल को विस्लिंग करना देखते थे लेकिन एक फीमेल भी इतना सुंदर विस्लर हो सकती है ये आपने आज साबित कर दिया और हम IWA का भी दिल से थैंक्स करते हैं कि उन्होंने इन सब विस्लर्स को सपोर्ट करके उनके विस्लिंग को निखारा तो क्यों ना इन सबके साथ हम एक छोटा सा ब्रेक ले ले, -ले?

हा होरा कागज था ये मन मेरा मेरा मेरा लिया किस से

tera tera tera pura kagaz tha

फिर से सेकंड राउंड हम लोग शुरू करते हैं और सेकंड राउंड में कुछ सवाल होंगे और कुछ प्रेजेंटेशन तो आइए पहला बम्बारिंग करते हैं मोहित सर के ऊपर कुछ सवालों को <laughs> बिल्कुल बिल्कुल

जी कैसे हैं आप आईटी के स्टूडेंट हैं आप आईटी में सेवा देते हैं तो हमें अच्छा लगा कि आप आईटी से जुड़े हुए हैं और मैं चाहूंगा कि जैसे जीवन में आईटी एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर कहते हैं काम करना पड़ता है संडे मिलता है लेकिन फोल डे में ज्यादा काम करना पड़ता है आठ आठ बारह बारह घंटा ऐसा तो क्या ये सच है क्या <laughs> जी ये बिल्कुल कुछ हद तक सच है आ, कुछ आ, ऐसी प्रोफाइल्स होती है आई में जहाँ पे

हाई स्ट्रेस एनवायरमेंट होता है क्योंकि टाइम ज़ोन में अंतर होता है तो काफी सोने का मौका नहीं मिलता उसके कारण हमारी आदतें बिगड़ती जाती हैं। खाना पे नहीं होता और है और हेल्थ की आपका सीक्रेट ऑफ क्या है <laughs> मेरे ख्याल से हर एक को अपना एक खुशी का रास्ता चुनना पड़ता है कुछ लोग कभी कभी बुरी आदतें अपना लेते हैं

कुछ लोग अच्छी आदतें अपना लेते हैं एक एक बड़ी पहेली है जैसे आनंद के गाने में कहा है कि जिंदगी कैसी है पहेली हाय कभी तो हंसए कभी तो रुलाए तो पर जिंदगी को अपने स्ट्राइड में आ, लेते रहना चाहिए और जितने भी बुजुर्ग जितने भी एल्डर्स मुझे मिले हैं वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते रहे तो, तो भगवान की दया से मैं अपने आप को संभाल पाता हूँ क्या बात क्या बात

आपके फैमिली मेंबर्स में कौन ज्यादा आपको मोटिवेट करते हैं वैसे सभी प्यार करते हैं हमें, या डेडी से हो जाता है या सिस्टर से हो जाता है। तो आपका अपने फैमिली में ज्यादा अटैचमेंट और फिर मोटिवेशन आपको जहाँ मिल से मिलता है उनके बारे में बताया जी मेरे माता पिता से मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेशन मिलता है क्योंकि उन्होंने जिंदगी देखी है और सबसे बड़े

सबक जो जिंदगी के मिलते हैं माता पिता से ही मिलते हैं और मेरे टीचर्स से सारे टीचर्स चाहे वो आगे के आगे टीचर्स हो स्कूल के के या कॉलेज के, उन्होंने जो अपने आ, अनुभव शेयर किए हैं मेरे साथ वो मैं मानता हूँ कि बड़े अच्छे सबक रहे हैं। जी जी चलिए मोहित बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और मैं चाहूंगा की हमारे कपिल बंसल जी अर्पणा नाइक जी और राजेश जी सभी हमारे दोस्त याद कर रहे हैं

I'm going to see the TV, I'm going to watch the yeah. yeah. movie.

गीत आपने सुना और मराठी वाला जो है गीत मोहित जी ने सुनाया और आप सभी को भी अच्छा लग रहा होगा जी मोहित जी आपने अपने प्रोफेशन के बारे में जो हमें सुनाया कि आईटी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोफेशन है और इस प्रोफेशन में कई बार इतना काम होता है कि हम अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं दे पाते

लेकिन मैं अपने सुनने वाले सभी मित्रों को ये कहना चाहूंगी कि आप अपने जीवन में काम करें लेकिन अपने हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी ना करें क्योंकि हेल्थ ही वेल्थ है मेरे प्यारे दोस्तों और साथ ही साथ जैसे मोहिनी जी ने कहा कि उनके सबसे बड़े सपोर्टर्स उनके माँ बाप टीचर्स और सीनियर्स रहे तो सच में अगर हमारे पेरेंट्स का साथ हो और हमारे सीनियर्स की ब्लैसिंग हमारे साथ हो तो हम मुश्किल से मुश्किल कार्य भी

आसानी से कर सकते हैं तो चलिए अभी और भी बातें मुलाकातें बाकी हैं दोस्तों लेकिन एक क्यों ना छोटा सा ब्रेक ले ले

हो गया कोई न पहचाना अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना

जब तक हो बात कुछ होती रहे बात जब तक हो सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो

मैंने न ये जाना कहीं कोई अफसाना अरे अरे कुछ

इसी खुशी के साथ आगे बढ़ते हुए मैं एक और हमारे दोस्त, जी से जोड़ना उसके बाद जी, आप अच्छा लगा मुझे मेडिकल फील्ड से है और खास करके वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन है उनकी सेवा में आप तत्पर है उनके मेडिसिन के लिए आप काम कर रहे हैं और अच्छा लगता है वर्तमान में जो सीनियर सिटीजन है आज के समय में

कई बार विदेश का जो कॉपी हम लोग कर रहे हैं बहुत सारे लोग है ना इंडिया में क्या होता है कि कोई भी नया स्टाइल फॉरेन में आता है जीन्स निकला तो इंडिया में धड़ल्ले से बिकने लगा सब लोग उसको पहनने लगे तो वैसे ही कोई भी चीज उधर से आ जाता है तो हमको लगता है कि वो राइट वे में लाइफ है लेकिन हम लोग उसको ठीक से नहीं समझ पाते कि वहाँ किस लिए उसको यूज किया जाता था और वहाँ वो काम क्या करता था वो अगर समझ लेते हैं तो फिर मुझे लगता है कि जीन्स पहनना ही छोड़ देंगे

तो इसीलिए हमें थोड़ा सा ये समझने की जरूरत है कि जैसे फॉरेन में हम लोग वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन होते हैं उनको वो लोग केयरटेकिंग के लिए रूम्स लेकर रखते हैं अलग से रखते हैं अपने फैमिली में नहीं रखते हैं और कुछ लोग रखते भी हैं कुछ लोग नहीं रखते हैं या बड़े हो जाते हैं या उन लोग आ, माता पिता का टाइम नहीं जमता है क्योंकि -क्यों बहुत टाइम बाहर रहते हैं ड्यूटी पर तो माता पिता का केयर नहीं कर पाते तो इसीलिए वो केयरिंग के लिए

Room में रखते हैं अलग सा और ये इंडियन नहीं। तो नहीं, मेरा, मेरा जो कल्चरल सिस्टम फैमिली सिस्टम है हुँ, वो हुँ. सबसे बढ़िया है क्योंकि हुँ. हम बुजुर्गो के लिए एक

उसके लिए एक फैमिली में एक अलग प्लेस है जैसे के, जैसे कि फॉरेन कंट्रीज में ओल्ड एज होम्स रहते हैं तो उनको पहले से मालूम है कि थोड़ा एज के बाद वो उधर जाएंगे और उसका एसोसिएशन इतना क्लोज नहीं रहता मगर जो लोनलीनेस या डिप्रेशन कुछ होता है ओल्ड एज में वो हमारे इंडियन कम्यूनिटी में नहीं होता है तो मगर हम हम वो जो कॉन्सेप्ट पहले से था वो हम

शायद उधर से हम निकल चुके हैं आ, तो ये एजिंग की बात है, मतलब जो भी एज होता है वो हेल्थी हेल्थी तरीके से कैसे हम उनको अपनाए एजिंग तो डिसीज नहीं है एजिंग तो एक प्रोसेस है तो उनको आ, सब सब मिलके फैमिली में सब सब मेंबर्स मिलके हम कैसे ए फेस करते हैं ये

एक कॉन्सेप्ट है सिर्फ इंडियन सिस्टम ही अच्छा है मेरे से नहीं सिस्टम अच्छा है कई लोग जो माता पिता को में, में पता वो, वो, वो तो है तो की अच्छा कैसे हम लोग अपने माता पिता का जैसे की आप ओल्ड एज मेडिसिन के बारे में जानकारी रखते हैं उनकी ट्रीटमेंट करते हैं तो आज के यंग स्टार या जो अभी वर्तमान में जो न्यूक्लियर फैमिली बनती जा रही है

उसको कैसे हम लोग रोक सके और माता पिता का क्या सिंपली वे में हम लोग केयर कर सकते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए जी मैं समझता हूं कि हम ओल्ड uh, सिस्टम पे चले जाना चाहिए कि uh, हर एक घर में ओल्ड uh, एज के लिए ओल्ड एज पीपल के लिए ना बुजुर्गों के लिए एक सेपरेट प्लेस होना चाहिए प्लेस अच्छा. होना चाहिए और वो घर में ही सही वो काफी है

हमको बड़े बड़े ओल्ड एज नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स की जरूरत नहीं होम केयर इज बेस्ट केयर तो जो भी हम करना चाहेंगे तो आउटसाइड से कोई भी आउटहोर्स कर सकते हैं कोई तकलीफ है तो डॉक्टर को बुला सकते हैं नर्सिंग केयर है तो नर्सिंग को हम दिला सकते हैं बट द एसेंस ये है कि वो जब तक घर में है वो अच्छे रहेंगे जब तक हॉस्पिटल में चले जाएंगे या ओल्ड एज में

स्पेशली तो वो नेग्लेक्टेड हो जाएंगे उनको लगेगा कि हम वांटेड नहीं है हम अनवांटेड वॉन्टेड हैं तो ये फीलिंग नहीं आना चाहिए तो हमारा इंडियन सिस्टम जो पहले था वही हम अपनाएंगे और जो भी मॉडर्न मेडिसिन जोने अच्छियत जो भी दिए हैं वो अप्लाई करें और जो भी आ, एक बुज़ुर्ग को अच्छे हेल्थ मेंटेन करने के लिए जो भी हम स्टेप्स लेके

आ, वो, वो अगर वो एलोपैथी है कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन है मेडिटेशन है योगा है, कोई भी मेके को अच्छा तो चांस देना चाहिए डॉक्टर साहब मैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की हमें घर का ही माहौल देना चाहिए माता पिता बुजुर्ग होने पर हमें ओल्ड एज होम या फिर ट्रेकिंग के लिए नहीं

छोडना चाहिए हमें अपने घर में मैं एक, मैं हाँ? एक एक कोटेशन था आ, महात्मा गांधी जी का ने आ, एक की वृद्धाश्रमॉग्रेशन में चले गए थे और वो बोले कि मैं देखना चाहता हूं कि ये बंद हो जाए और ये सब जो बुजुर्ग इधर है जो घर लौट वापस लौटा दट वाज हिज विच उसका विच ये था कि वो वृद्धाश्रम बंद हो जाए इनाग्रेशन में यही स्पीच दिया महात्मा गांधी जी ने

पूरे वेस्टर्न और अभी जो भी कंट्रीज वो इस्तेमाल कर रहे हैं अभी हम वो छोड़ दिए हम पिज्जा और बर्गर पे आ गए हैं मगर इफ यू हाँ अगर हम देखें कि हम वो लोग क्या ले रहे हैं वो वो डाइट जो भी वो अभी खा रहे हैं वो सब हाँ। इंडियन रूट्स में है अगर आप साउथ इंडिया में जाके इडली डोसा पूछेंगे तो उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का एक मिक्सचर होता है हाँ। जो बहुत बैलेंस्ड है

वो इमिडियट एनर्जी देने के लिए होता है अगर आप hmm. नात में चले जाए तो यू विल फाइंड वेरीज ऑफ फूड्स वेरीज डिफरेंट टाइप्स के खाने बनते हैं जो hmm. uh, बहुत न्यूट्रिशियस है बहुत न्यूट्रिशियस है hmm. सो ये सब हम छोड़ दिए हैं इसलिए हम प्रॉब्लम्स में पड़ गए हैं मगर अगर हम ट्रेडिशनल uh, फूड जो uh, अभी uh, हम वापस ले आए और कुकिंग भी uh, uh, वो सेफ है और क्लीन भी है

और डाइजेशन भी इजी होता है इंडियन खाना हमारा खाना फैमिली में बनता है वही सबसे बेहतर अच्छा खाना है। नहीं। नहीं। तो न्यूट्रिशन जो भी होता है वो स्पेसिफिक तो एक ही पेशेंट के मुताबिक हम लेना चाहिए कि जिनको हीमोग्लोबिन की कमी है तो उनको आयरन ज्यादा जो भी खाने में उसमें न्यूट्रिशन देना पड़ता है ऐसा स्पेसिफिकली हम देना है तो, जी, जी।

लेकिन सेपरेट रूम में रखने के बावजूद भी आपको सुबह शाम जो है एक बार हेलो हाय है जरूर करना चाहिए तो उससे उन्हें कंफर्ट फील होगा क्योंकि अगर बच्चे बात नहीं करेंगे तो माता पिता को तो डिप्रेशन आएगा ही ना तो इसीलिए हमें जो है माता पिता

तो ये डॉक्टर सामिल जी ने बहुत ही अच्छा कन्वे किया कि कैसे उनको इंडियन जो पहले का कल्चर है उसी कल्चर में उन्हें रखना चाहिए ना कि ओल्ड एज होम में उन्हें भेजना चाहिए या तो चलिए अब सोमिल जी एक धमाकेदार गीत सुनाइए हमें अच्छा लगेगा। <laughs> अब मैं गाना जा रहा हूँ सारा मुश्किल तो दुनिया में है ही है

इसके गायक थे yeah. श्री अरिजीत जी और yes. संगीत दिया है प्रीतम या आई होप आपको सब आप अच्छे लगे

Thank you. जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रेजेंट किया है दिल मुश्किल सब मुश्किल सबके हो होंगे अभी तो चलिए आपको बहुत बहुत मंगल बहुत सुंदर डॉक्टर जी आपने इतनी सुंदर बातें हमसे शेयर करी और सच में आपने हमें और हमारे सभी देशवासियों को फिर से जागृत किया

कि हमारे सीनियर्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं हमारी लाइफ में और आपने बहुत अच्छी बातें भी बताईं कि हम घर में ही एक सेपरेट रूम में अपने सीनियर्स को रख सकते हैं उनकी केयर कर सकते हैं उनकी और अपनी प्राइवेसी के साथ

उन्हें ओल्ड एज होम में बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए उन्हें घर पर रखिए उनकी केयर कीजिए उन्हें हेल्दी फूड दीजिए तो हम इस प्रोग्राम के जरिए यही मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे सीनियर्स हमारी पहचान हैं उन्हें अपने जीवन का हिस्सा समझें केयर करें और उनसे बदले में दुआएं लें तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं

ये तो सच है के भगवान है है मगर फिर भी अनजान है ये तो सच है के भगवान है है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है

ये तो सच है कि भगवान है

कर जिनकी उंगली है बचपन चला कांधे पर बैठ के जिनके देखा जहां ज्ञान जिनसे मिला क्या बुरा क्या भला इतने उपकार है क्या कहें

बताना नासन है धरती पे रूप मां बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है के भगवान है

जन्म दे दी है जो माँ माजिसे जग कहे अपनी संतान में प्राण जिसके रहे ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, ओ, लोरिया हो लोरिया होठों पर सपने बुमती नजर नींद जो बार दे हंस के फर दुख सहे

शक्ति से करते हैं प्रार्थना ओर की छाया रहे रहती दुनिया तलक एक पल रह सके हम झूके बिना आप दोनों सलामत रहे

सबके दिल में ये अरमान है धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है ये तो सच है के भगवान है मगर फिर भी अनजान है धरती पे रूप

I thought we'd be together.

हम लोग डॉक्टर नंदिनी से बात करते हैं नंदिनी जी कैसे हैं आप बहुत बढ़िया हूँ जी जी जी अच्छा आपने डॉक्टर क्यों लिखा है पी एच डी लिखा है uh, पीएचडी हाँ, किया ये तो ये मेरा सब्जेक्ट है बॉटनी अच्छा हाँ बॉटनी uh, में बी एस सी एम एस सी करके फिर आई आई टी खोरगपुर से पी किया बायोटेक्नोलॉजी में

तो वो आ, मेरा काम है जीएम क्रॉप को लेके आपको पता है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो क्रॉप है तो उसमें डिजायर चीन बाहर से आ, डालना पड़ता है प्लांट में आ, तो जो कैरेक्टर नहीं है उसमें तो वो खूबिया आ जाता है उस प्लांट में अच्छा। तो इसको लेके मैं काम किया

उसको भी एक ही तरह से हम आ, दे, सकते में, में। <laughs> दे सकते हैं हैं एनिमल में में ह्यूमन ह्यूमन ह्यूमन सही है है है को दे सकते के पास तो सारी चीजें वो खा लेता है, हजम कर लेता कर चीज इसीलिए आप एनिमल पे नहीं ह्यूमन पे ट्राई कीजिए हो सकता है कि काम हो जाए आपका <laughs> <laughs> <laughs> तो नंदनी जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके एंड

आइए मैं चाहूंगा कि आप एक धमाकेदार गीत आप प्रेजेंट कीजिए ताकि हमारे सभी मित्र खुश हो जाएं और कहते हैं कि जिंदगी में कभी किसी अपने का साथ मत छोड़ना जिंदगी में कभी किसी का दिल मत तोड़ना बस जिंदगी तो उसे ही कहते हैं जो एक पल में सारा जहाँ जी लेता है जो एक पल में सारा जहाँ जी लेता है तो नंदिनी जी आप जो पल अभी शुरू होगा आपके गाने से इतने में हम सारी दुनिया जी लेंगे

<laughs> बहुत yes. अच्छा बात है की <laughs> तो आ, मैं मेरा अगला गाना गा रही हूँ मरजावा मूवी से थोड़ी जगह अरिजीत सिंह का गाया हुआ ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत सुंदर

जी जी कमाल कमाल बहुत बहुत बढ़िया सुंदर गीत आपने आपने प्रेजेंट किया और अच्छा प्रेजेंटेशन दिया मजा आ गया गया धन्यवाद मरते मरते मैं <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> चलिए आगे बढ़ते हैं हैं कहते कि you want to leave, then you should die. अगर आप मरते नहीं तो जीते भी नहीं है इसीलिए मरने का दो तरीका है एक तो आप इस दुनिया से अलविदा हो जाते हो लेकिन एक है की आप इस दुनिया में रहते हुए मर जीते हो

And that is spirit. यहाँ पर आपका अपना ताकत मालूम पड़ता है कि आपके सामने कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन आप उन मुश्किलों पर विजय पाते हो आप जी मर कर जी जाते हो तो यही एक जिंदगी का राज है कि जहाँ पर आपको बहुत मुश्किल लगता है जी जाओ उसके बाद जब वापस लौटो तो इस तरह से लौटो कि वो सारी मुश्किलें आपके सामने बहुत छोटी हो जाए आप बड़ा हो जाए आइए <laughs> आगे बढ़ते हैं अभी हमारा सेकेंड राउंड कंप्लीट हो गया है

अभी हम लोग मूव करेंगे तीसरे राउंड पे तीसरे राउंड में यानी हम लोग फिर से मोहित जी से शुरू करते हैं और मोहित जी को कहना चाहूंगा कि भाई अब कैसे हैं आप <laughs> मोहित जी हवा रमेश जी, जी. जी आपके इतने प्रोत्साहन <laughs> वाले शब्द सुनकर तो मैं चाहूंगा कि एक मैसेज के साथ एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जरूर दें क्यूकी हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है तो मैं चाहूंगा की आप एक एक मिनट का ही प्रेजेंटेशन दें ठीक है

जी, जी, uh, एक एक छोटा सा मैसेज जो आपको लग रहा है या तो प्रेजेंटेशन डायरेक्टली दे जी जी मैं आपका वक्त ज्यादा ज़ाया नहीं करूंगा तो मैं प्रेजेंटेशन दूंगा <laughs> उन्नीस की फिल्म तीन देविया गाने के बोल ख्वाब तो कोई हकीकत जी जी जी

देखो क्या बात है

पार पार आप एक मुकुड़ा मेरा अगला गाना अग्निपथ मूवी से है वो

बहुत सुंदर गीत आपने पसंद किया और आइए नंदिनी जी के पास चलते हैं नंदिनी प्लीज स्टार्ट <laughs> आशी की मूवी से

बट <laughs>

अच्छा लगा आप लोगों का प्रेजेंटेशन सुनकर और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको मंगल कामनाएं और खुद मनते हैं इस बारे के साथ आप सभी को डॉक्टर मोहित जी डॉक्टर नंदिनी एंड डॉक्टर सौमे को डॉक्टर कहना चाहेंगे <laughs> तो आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल कामनाएं है करते हैं और आप सभी के लिए मैं दो लाइने जरूर कहना चाहूंगा की बुझी क्षमा भी जल सकती है तूफान से कच्चे भी निकल सकती है

अब ये एपिसोड यहीं पर समाप्त करते हैं और आशा करते हैं आप सबने बहुत इंजॉय किया होगा और साथ ही साथ हम अपने सभी कलाकारों का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इस एपिसोड को यहीं समाप्त करते हुए फिर मिलेंगे कुछ नई बातें मुलाकातों के साथ तो खुश रहिए गुनगुनाते रहिए और ईश्वर का शुक्रिया अदा करते रहिए

साचा दर्द मेरा मृग तृष्णा सामो पिया नाता मेरा तेरा नैना जो साँझे ख्वाब देखते थे नैना

बिछड़ के आज रो दिए हैं जो रात जागते थे नैना शहर में पल के मीचते हैं है यूं। जुदा हुए कदम जिन्होंने ली थी ये कसम

मिलके चलेंगे हरदम अब बांटते हैं ये गम भी नैना जो खिड़कियों से झांकते थे नैना घुटन में बंद हो

ग्रहण में आज टूटते हैं नैना कभी जो धूप सेकते थे नैना ठहर के छाप

चलेंगे हर दम अब बांटते हैं ये दम भी गे नैना जो साँझ खाब देखते थे नैना बिछड़ के आज रो दिए

दिया काफी नहीं तो खुदा से मग लू मोहलत में नहीं। रहना है बस यहाँ अब दूर तुझसे जाना नहीं

Good.